मोक्ष क्या है हम सब लोगों ने कई बार अलग अलग समय अलग अलग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है मोक्ष ये है भागवत जी की परिभाषा बिल्कुल साफ और सरल सीधी है वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य स्त्री हो या पुरुष कोई भी अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे, वही मोक्ष का अधिकारी है जो व्यक्ति मनुष्य अपने दुखों को दूर करे और दूसरों के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करे उसमें सफलता मिले ना मिले सफलता की बात नहीं कहते वो वो ये कहते हैं कि प्रयास करें ईमानदारी से प्रयास करें तो उसको मोक्ष होता है मैंने इस परिभाषा को अगर आप थोड़ा व्यापक करें दुखों से मतलब क्या तो बागवटी जी कहते हैं कि तीन तरह के दुख सारी दुनिया में हैं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 भले ही वो सदग्रहस्थ है और वो ये कहते हैं कि ज्यादा समय बागवट जी मानते हैं कि सदगृहस्थ ही हैं जो दूसरों के दुखों को दूर करने में ज्यादा मदद कर सकते हैं क्योंकि उन दुखों का अनुभव उन्हें है जिसका दुख वो दूर करने का कोशिश करें इसका मतलब ये है कि बागवट जी की परिभाषा में गृहस्थी होना माना सदगृहस्थ होना ज्यादा बड़ी बात है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 और इस यात्रा में वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है दैहिक दुख शरीर का दुख दूसरा है दैविक दुख भगवान का और तीसरा है भौतिक दुख तो आपसे भौतिक दुख की बात करना मैं समझता हूं कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं आपको भौतिक दुख तो मैं मानता हूं नहीं ही है तो उस पर समय खराब करने से ज्यादा फायदा नहीं आपसे जो सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा जिसकी जरूरत भी है आपको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 अगर शरीर का पेट और बाकी अंगों के बारे में प्रतिशत के हिसाब से तुलना करें तो 90 प्रतिशत दुख पेट से है 10 प्रतिशत दुख है जो पेट के बाहर से है पेट के बाहर से माने घुटनों से हो सकता है ईड़ियों से हो सकता है जंगाओं से हो सकता है या हृदय स्थान से हो सकता है मस्तिष्क से हो सकता है इसको आज की भाषा में अगर मैं कहूं 90 प्रतिशत बीमारियां हमारे जीवन की पेट से जुड़ी हुई है 90 प्रतिशत 10 प्रतिशत बीमारियां हैं जो पेट के बाहर की हैं उन 10 प्रतिशत में हार्ट अटैक आ गया उन 10 प्रतिशत में पैरालिसिस आ गया उन 10 प्रतिशत में अर्धांग वायु पैरालिसिस का ही दूसरा नाम है वो आ गया एपलिप्सी आ गई वगैरह वगैरह मस्तिष्क की ढेरों बीमारियां दस प्रतिशत में ही है बाकी इस बात को फिर ध्यान दीजिए पहली बात जो मैंने आपको पहले दिन कही थी कि जिंदगी की बीमारियों में 85 प्रतिशत ऐसी हैं जिनको आप खुद ठीक कर सकते मात्र हैं मात्र 15 प्रतिशत है जिनमें विशेषज्ञ की जरूरत है अब बागवट जी की दूसरी महत्व की बात हमेशा याद रखिए कि जितनी बीमारियां हैं उनमें 90 प्रतिशत पेट से हैं 10 प्रतिशत पेट के बाहर से हैं और उन दस में एक्सीडेंट भी शामिल है आपका ब्रेन हेमरेज भी शामिल है पैरालिसिस भी शामिल है हार्ट अटैक भी शामिल है वगैरह वगैरह बाकी सब पेट से है तो बागवटी जी कहते हैं कि पेट आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर के लिए और आपको दुख से बचाने के लिए तो वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान आपको आपके पेट का रखना है तो पेट का ध्यान जिंदगी भर आप रखें उसके लिए उन्होंने सूत्रों की एक श्रृंखला बनाई ये ये सूत्रों का पालन करें तो जीवन में पेट से होने वाला कोई दुख नहीं होगा माने 90 प्रतिशत बीमारियां नहीं होंगी और ये 90 प्रतिशत बीमारियों की संख्या अगर गिनूं तो 148 है माने आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूं इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 148 बीमारियों से हमेशा बचेंगे और बागवती जी का यह कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्व का है बनिसबत की बीमारियों का इलाज करना वो अंग्रेजी में अक्सर आपने सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो आप अगर बीमारियों से बच रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये सबसे महत्व का है तो आप उनको आज के सूत्रों को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुने वैसे तो आप सभी सूत्र ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन आज के जो सूत्र हैं वह जिंदगी का फंक्शनल हिस्सा है आप जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत होता है उसका एक हाइपोथेसिस होता है और उसका एक फंक्शनल पार्ट होता है तो आज से जो शुरू हो रहा है वो फंक्शनल पार्ट है इस फंक्शनल पार्ट में सबसे पहला सूत्र बागवट जी का बागवट जी के लिए उनके सात हजार सूत्र सभी महत्व हैं सभी महत्व के हैं। उन सात हजार में से मैंने कुछ चुनकर निकाले हैं जो मुझे लगता है दो सात के हिसाब से बहुत महत्व के हो सकता है साढ़े तीन हजार साल पहले कोई सूत्र बहुत महत्व के हों और अब 2007 में हमारी जीवन शैली के हिसाब से वो उतने महत्व के ना हो क्योंकि भागवत जी ने जिस जीवन शैली में रहते हुए वो सूत्र लिखे हैं वो ऋषि मुनियों की जीवन शैली है आपकी जीवन शैली और ऋषि मुनियों की जीवन शैली में थोड़ा अंतर है तो आपकी जीवन शैली के हिसाब से मैंने जो सूत्र निकाले और जिनको मैं महत्व का क्रम देता हूं उसमें सबसे पहला सूत्र संस्कृत में वो कहते हैं कि पेट जिंदगी भर आपका अच्छा रहे दुरुस्त रहे इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका ठीक से आप पाचन करते रहें। वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्व का नहीं है खाने को पचाना महत्व का है आपने खाने को खाया ये इतना महत्व नहीं है जिसको आपने खाया उसको पचाया ये ज्यादा महत्व का है क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा उसी रस्मय से मांस मज्जा रक्त मल मूत्र वीर मेद ये सब बनेगा अस्थियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे तो खाया वो महत्व का उससे भी ज्यादा महत्व का खाया हुआ पचाया तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे माने पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोज नानते विषम पहला सूत्र मेरे हिसाब से उनके हिसाब से नहीं मेरे हिसाब पहला सूत्र भोजनांत विषम वारी इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है सूत्र ये है भोजन अंत्य भोजनांत आप जानते हैं संस्कृत में मिला के कहने की परंपरा है भोजन अंत्य माने भोजन के अंत में भोजनांत विषम वारी विष समझते हैं आप जहर जहर जैसा क्या है पानी भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है विष के जैसा है यह सूत्र है अब इसको थोड़ा व्याख्यात करता हूं ताकि समझ में आए भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है यह बात वो कह रहे हैं इसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। सूत्र उतना ही है समझने के लिए मैं आपको बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आप जल्दी पाओ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 अंग्रेजी में चाहे तो एपीगेस्ट कप तो ये जो जठर स्थान है भागवती जी कहते हैं कि इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है उसी को कहते हैं जठ जठराग्नि जठर अग्नि जठ जठराग्नि तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर स्थान है इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है आमाशय में इकट्ठा होता है वहां अग्नि प्रदीप्त होती है वह अग्नि भोजन का पाचन करती है ये है महत्व की बात अब अग्नि प्रदीप्त हुई आपने भोजन किया अग्नि प्रदीप्त हुई और बागवटी जी इसके लिए एक सुंदर श्लोक लिखा है लंबा है लेकिन हिंदी में बताता हूं वो ये कहते हैं कि खाते ही अग्नि प्रदीप्त होती है ऐसे ही जैसे आप बिजली के स्विच को ऑन करते ही लाइट जलती है ये ऑटोमेटिक है अपने आप होती है आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला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 तो वो कहते हैं कि आपने जैसे ही भोजन किया अग्नि प्रदीप्त हुई। अब ये अग्नि भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया गड़गड़ गड़गड़ गट गड़ गड़ गड़। तो क्या हुआ अग्नि शांत हो जाएगी आपके रसोई गैस में चूल्हा जल रहा है गैस का और जलते हुए चूल्हे पर पानी फेंकिए तो बुझ जाएगा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 बीसियों सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा मैं सड़ने वाले हिस्से की बात कर लेता हूं वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले सबसे पहले गैस बनेगी वायु बनेगी वायु वायु और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी और ये वायु की तीव्रता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी छाती में जलन होगी पेट में जलन होगी फिर और ज्यादा तीव्र अगर ये हो गई वायु तो ये शरीर में जाएगी घूमेगी क्योंकि वायु को पकड़ना मुश्किल है जहां स्थान मिलता है वहीं जाती है तो ये वायु पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घूमेगा आपको चक्कर आएंगे सिर में दर्द होगा पीठ में भी दर्द हो सकता है हृदय स्थान पर भयंकर दर्द हो सकता है कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया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 पेप्टिक अल्सर और ज्यादा दिन चक्कर चलाया तो बवासीर मोड़व्यार भगंदर ये सब रोगों की सूची है और अंत का एक रोग है कैंसर कर्क रोग 103वें नंबर पर उन्होंने लिखा है कर्क रोग माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जिस काम से वायु पैदा हो और वो वायु आपके सड़े हुए भोजन में से निकले और बाद में बागवटी जी कहते हैं वो भी बता देता हूं वो दूर का सूत्र है लेकिन यहीं पे ले आता हूं उसको कि आपका जो भोजन सड़ेगा इसको ध्यान से सुनिएगा तभी भोजन में से बागवटी जी के शब्द दूसरे हैं मैं आज के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा सड़े हुए भोजन का ही वायु प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल अगर भोजन का पाचन हुआ तो कोलेस्ट्रॉल शून्य रहता है वो कोलेस्ट्रॉल जो आपको हानि पहुंचाता है आप जानते हैं शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है एक गुड और एक बैड अच्छा कोलेस्ट्रॉल माने एच हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन खराब कोलेस्ट्रॉल माने एल और उसका छोटा भाई बी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो बागवती जी कहते हैं कि यह जो खराब कोलेस्ट्रॉल है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 तो वो ये कहते हैं कि जब 103 सौ बीमारियां एक छोटी गलती से आती हों तो वो गलती कभी करना नहीं माने भोजन के बाद कभी पानी पीना नहीं ये है सूत्र अब जैसे ही ये सूत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मन में प्रश्न आएंगे कि पानी कब पीना पहला ही प्रश्न तो बागवत जी कहते हैं कि पानी कब पीना वो खुद ही उत्तर दे रहे हैं आगे के सूत्रों में क्योंकि शायद मालूम है कि मनुष्य की जिज्ञासाएं होने ही वाली है तो पहले सूत्र में लिख दिया भोजनांत विषमवारी कि भोजन के अंत में पानी मत पियो अगले ही सूत्र में वो कहते हैं कि कम से कम डेढ़ घंटे के बाद पानी पियो अब ये जो डेढ़ घंटे का कैलकुलेशन है ये क्या है ये बागवत जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जठर स्थान में डेढ़ घंटे तक अग्नि के प्रभाव में रहता है डेढ़ घंटे तक और जानवरों के लिए भी उन्होंने बताया है वो कहते हैं कि जानवर जो कुछ खाते हैं उनके पेट में भी अग्नि है जठर अग्नि वहां चार घंटे तक अग्नि का प्रभाव रहता है जानवरों के शरीर मनुष्य शरीर में एक से डेढ़ घंटे का उन्होंने बताया और एक से डेढ़ घंटे का वो बताया है तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जैसे आप दक्षिण भारत में हैं कोई उत्तर भारत में है कोई पूर्वी भारत में है अब मान लीजिए उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसको तो अग्नि का असर दो से ढाई घंटे रहेगा पहाड़ वाला लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूं तो एक से डेढ़ घंटा तो वो कहते हैं कि एक से डेढ़ घंटे पेट में अग्नि का प्रभाव है जब तक अग्नि का प्रभाव है पानी मत पीओ क्योंकि पानी पीते ही अग्नि बुझेगी अग्नि का काम है भोजन को पचाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा सड़ेगा तो 103 रोग पैदा करेगा तो सीधा सा दूसरा सूत्र है कि भोजन के डेढ़ घंटे के बाद पानी पीना ठीक है अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा भोजन के बीच में पीना कि नहीं पीना और भोजन के पहले पीना कि नहीं पीना बागवट जी ने इसका उत्तर अगले सूत्रों में दिया है वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक एक घंटा आपको सीधा सा हिसाब बताता हूं 10 बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर नौ बजकर बीस मिनट तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं 9 बजे से लेकर नौ बजकर बीस मिनट तक और और बीच में पीना कि नहीं तो इसके लिए बागवती जी कहते हैं यह बहुत साइंटिफिक बात उन्होंने कही है बहुत साइंटिफिक है वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में दो अन्न हैं, दो दो अन्न माने एक रोटी खा रहे हैं आप वो गेहूं है और दूसरा चावल खा रहे हैं तो चावल और गेहूं दो अन्न हैं। तो कह, और सामान्य रूप से आप सभी के भोजन में शायद दो ही अन्न होते हैं इसलिए मैं ये सूत्र कह रहा हूं ये एक अन्न वालों के लिए नहीं है दो अन्न वालों जो दो अन्न खाते हैं भोजन में उनको एक अन्न की पूर्ति पूरी हुई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 उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है वो है छाछ वो है मठ्ठा दही का तक्रम जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो तक्रम तक्रम माने यही है लगभग छाछ मठा के आसपास की चीज तक्रम वैसे तक्रम की उन्होंने परिभाषा दी है कि दही को खूब अच्छे से मथने के बाद उसका मक्खन जो निकल गया तो मक्खन निकालकर जो बचा वो तक्रम मक्खन रह गया तो वो लस्सी लस्सी पीने के लिए नहीं कह रहे तक्रम की बात है तो आप भोजन के बाद जो सबसे अच्छी चीज पी सकते हैं वो है छाछ वो है मठ्ठा मठ्ठा शब्द एकदम अच्छा है हिंदी का शब्द है शायद आप सब समझते हैं गुजराती हैं तो छाछ आप अच्छे से समझते हैं तो छाछ पिए हैं या मठ्ठा पिए यह सबसे अच्छी चीज दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है वह है दूध दूध दूसरी सबसे अच्छी चीज और तीसरी सबसे अच्छी चीज बताई है फल का रस कोई भी फल का रस लेकिन वो कह रहे हैं मौसमी फल का रस जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस माने मौसम के विरुद्ध के फल नहीं आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिए तो नहीं चलेगा आज का मौसम गन्ने के रस का है तो गन्ने का रस ही पिए थोड़े दिन के बाद संतरे के रस का मौसम आ जाएगा तो संतरे के रस का भागवती जी कहते हैं कि जो चीज प्रकृति ने जिस समय में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई हो उसका रस तो आप यह कहें कि कोल्ड स्टोरेज से लाया हुआ संतरा और उसका रस निकाला या मौसमी का रस यह सर्वनाश करेगा सत्यानाश नहीं सर्वनाश करेगा वह यह कहते हैं कि भगवान ने और प्रकृति ने आपके शरीर के हिसाब से सारी चीजों को सेट किया है और वो कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है तो बहुत ही सोच समझकर बनाया एक एक माइक्रो कैलकुलेशन उसने किए तब आपको ये प्रकृति के साथ उसने रखा है तो प्रकृति में जब जो चीज बहुत मात्रा में हो उसी का रस जैसे अभी टमाटर का सीजन है तो आप भोजन के बाद टमाटर का रस पी सकते हैं भरपेट इस समय गन्ने के रस का सीजन है तो भोजन के बाद आप गन्ने का रस भरपेट पी सकते हैं जो भी अभी थोड़े दिन में अंगूर का सीजन आ जाएगा तो भोजन के बाद अंगूर का रस पी सकते हैं संतरे का जब जब जो सीजन आए वो ध्यान रखना है अब इसमें आगे एक सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है बागवटी जी कहते हैं मठा या छाछ कब पीना दूध कब पीना रस कब पीना तो उसके लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत जोर देकर यह कहा है कि मट्ठा हमेशा दोपहर के भोजन के बाद ही पीना सामान्य लोगों के लिए असामान्य लोगों के लिए बाद में बताऊंगा जो सामान्य लोग हैं आपके मेरे जैसे मट्ठा हमेशा दोपहर के भोजन के बाद ही पीना और दूध हमेशा रात के भोजन के बाद ही पीना दूध माने शाम को छह सात बजे के भोजन के बाद ही पीना और जूस हमेशा सुबह के भोजन के बाद ही पीना सुबह का भोजन माने नाश्ता भागवत जी ने नाश्ता शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है सुबह का भोजन आप उसको नाश्ता कैसे तो सुबह के भोजन के बाद जूस दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा और रात के भोजन के बाद दूध और वो ये कहते हैं आगे के सूत्र में कि इनका क्रम उल्टा सीधा मत करना कभी माने सुबह के भोजन के बाद दूध पी लिया रात के भोजन में जूस पी लिया या मट्ठा पी लिया वो कहते हैं ये उल्टा क्रम आप मत करना क्यों नहीं करना तो आगे वो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो ये है बहुत महत्व का कि हमारे शरीर को मट्ठे का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत होती है रस माने एंजाइम जो एंजाइम या रस की जरूरत होती है वो दोपहर को ही होते हैं पेट में इसी तरह हमारे शरीर में दूध का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत पड़ती है या एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो सूर्यास्त के बाद ही होते हैं या सूर्यास्त के समय ही उनकी उत्पत्ति शुरू होती है और जो रस और एंजाइम की जरूरत जूस पचाने के लिए है वो सुबह ही होते हैं इसलिए आप नियम बना लो ब्रेकफास्ट में जूस लंच में मट्ठा छाछ और डिनर में दूध बच्चों को भी यही नियम बड़ों को भी यही नियम अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो स्कूल जाते दूध पीकर जाते हैं तो बदल दो जूस पीकर भेजो या पिलाकर भेजो और आप कहेंगे जी पियेंगे नहीं आप जैसी आदत डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ तो अब तक आपने बच्चों को दूध पीने की आदत डाली है आज से माफी मांग लो कि गलती हो गई हमसे अब हम आपको चाहते हैं कि आप जूस पी के जाओ क्यों जाओ तो उनको यह बात समझाओ शायद समझ जाए वो भी समझ जाएंगे तो उनकी भी जिंदगी में यह परमानेंट हो जाएगा सुबह के नाश्ते के बाद जूस पीना दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा रात के भोजन के बाद दूध ये सूत्र है अभी इसके आगे का सूत्र भागवत जी कहते हैं कि आप खाने के डेढ़ घंटे के बाद पानी पिए क्योंकि जठर के अग्नि के प्रभाव में खाना डेढ़ घंटे तक रहता है तो पानी कैसे पिए कैसे पिए पानी तो हमारे यहां पानी पीने के बहुत तरीके हैं लोटा मुंह से लगाया गट गट गट गट उतार लिया गिलास मुंह से लगाया गट गट गट गट उतार लिया क्या यह तरीका तो बागवती जी कहते हैं नहीं ये तरीका बिल्कुल गलत है पानी पीने का वो कहते हैं कि पानी को चुस्कियां लेकर ले पिए घूट भर भर के पानी पिए सिप लेकर ले पानी पिए ऐसा पानी पीने का नियम जैसे आप गर्म दूध पीते हैं ना बाघवटी जी बिल्कुल उसके समकक्ष रखते हैं कि गर्म दूध आप जैसे पीते हैं एक एक सिप या चुस्की लेकर घूट भर के ऐसे ही पानी पिए अब ये क्यों ये समझ लें आप एक साथ पूरा पानी उतारे गले के नीचे और एक एक घूट पानी उतारे हैं गले के नीचे दोनों में जमीन आसमान का अंतर है क्या अंतर है मैं आपको एक महत्व की बात समझाना चाहता हूं ये जीवन भर याद रहे तो बहुत अच्छा हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अग्नि होती है और इस अग्नि को तीव्र करने के लिए अम्ल होता है अम्ल एसिड आप जानते हैं पेट में अम्ल बनता है प्राकृतिक रूप से बनता है अब पेट में तो अम्ल बनता है और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि पेट में अम्ल दिया है और मुंह में क्षार बनता है जिसको लार कहते हैं आप लार स्लाइवा सेलिवा लार लाला रस अलग अलग नामों से आप जानते हैं तो मुंह में बनती है लार ये है छार और पेट में बनता है अम्ल आप थोड़ा भी अगर विज्ञान जानते हैं तो आप जानते हैं कि छार और अम्ल को मिलाओ तो हो जाता है न्यूट्रल अम्ल और क्षार आपस में मिले तो न्यूट्रल होता है माने सामान्य चीज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं लवण एक लवण होता है नमक वो अलग है केमिस्ट्री के लवण की बात कर रहा हूं तो अम्ल और छार आपस में मिलते रहे तो न्यूट्रल होते हैं अम्ल का मतलब है जिसका पीएच सात से कम है और छार का मतलब है जिसका पीएच सात के आगे है और न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच सात है यह जो पानी है ना पानी यह ना अम्ल है ना छार है यह न्यूट्रल है तो बागवती जी कहते हैं कि पेट आपका अक्सर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया और जिनका पेट पानी के जैसा माने पेट की अम्लता ना बढ़े और पेट का छारपन भी ना बढ़े पीएच सात के आसपास रहे तो बागवती जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सौ से ज्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकित्सक के पास जाए अब आपके पेट में अम्ल बन रहा है मुंह में लार बन रही है अगर पानी आप घूट घूट पीते हैं तो यह पानी के साथ लार मिलके अंदर जाती है और पानी एक साथ गट गट गटगट पीते हैं तो कम लार पानी के साथ मिलकर जाएगी यह लार बन रही है अंदर जाने के लिए बाहर निकालने के लिए नहीं क्योंकि अंदर पेट के अम्ल को शांत रखना है इसके लिए क्षार है तो वह यह कहते हैं कि घूट घूट पिया पानी अगर सिप सिप करके आपने पानी पिया तो ज्यादा लार अंदर जाएगी तो अम्ल को शांत करने में मदद आएगी इसलिए आपका पेट न्यूट्रल रहेगा और आपकी जिंदगी बिना किसी दवा और रोग के आराम से 100 डेढ़ सौ साल हो जाएगी इसलिए पानी घूट घूट भर के पिए और एक साथ गटगट -गट पानी पिएंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी तो अंतिम रूप में जब वो पहुंचेगा पानी तो खाली पानी होगा और वो उतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा पेट को उस तरह से सामान्य अवस्था में नहीं ला पाएगा हालांकि पानी भी अम्ल को कम करता है क्योंकि अम्ल में पानी मिलाओ तो अम्ल की ताकत कम होती जाती है तो पानी कम तो करेगा लेकिन लार के साथ जो पानी कम करेगा वो बिल्कुल अद्भुत होगा भागवत जी आगे कहते हैं बहुत ही महत्व की बात है ये सब आपके लिए वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पिए वो देखें जानवर कैसे पीते हैं चिड़िया कैसे पानी पीती है चिड़िया एक ड्रॉप उठाती है आप ध्यान देना चिड़िया एक ड्रॉप उठाएगी फिर उसको ऐसे ऐसे मुंह में चलाएगी फिर पिएगी फिर दूसरी ड्रॉप उठाएगी फिर ऐसे ऐसे चलाएगी फिर पिएगी ऐसे कुत्ता है पानी को चाट चाट के पिएगा शेर पानी को चाट चाट के पिएगा ज्यादातर जानवर पानी को ऐसे ही पीते हैं वो जानवर हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं किसी को डायबिटीज नहीं है कोई ओवर नहीं है हाँ किसी को डायबिटीज नहीं कोई ओवरवेट नहीं किसी को जॉइंट पेन नहीं किसी को कुछ नहीं क्योंकि वो पानी पीने का नियम जानते हैं बाघ के पक्के चेले हैं ये सब जानवर बिना बोले और बिना कहे तो आप भी हो जाइए बाघ जी कहते हैं कि पानी थोड़ा लीजिए जैसे चिड़िया पीती है उसको मुंह में चिड़िया ऐसे ऐसे करती है ना घुमाती है तो आप भी पानी को थोड़ा घुमाइए फिर पी जाइए थोड़ा पानी लीजिए मुंह में भरिए पीजिए, फिर पानी भरिए फिर भरिए फिर पीजिए ताकि इधर उधर की सब लार पानी के साथ मिलकर अंदर जाए अब वो ये कहते हैं कि जो ऐसे पानी पी लेगा कोई रोग आने की संभावना नहीं माने आपके सारे रोगों की एक दवा तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया ये मैंने पढ़ा था छह साल पहले बागवट जी को मैंने छह साल पहले पढ़ना शुरू किया तीन साल पढ़ने में लग गया और तीन साल समझने में लग गया तो छह साल पहले मैंने ये सूत्र पढ़ा था मैंने कहा यार कुछ लोग हैं जो बीमार हैं बहुत मैंने कहा तुम करके देख लो भागवत कह रहे गलत तो रिजल्ट आने वाला नहीं तो आपको सुनकर हैरानी होगी हमारे जो दोस्त हैं सहयोगी हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा था उन्होंने पानी सिप सिप करके पीना शुरू कर दिया और भोजन के डेढ़ घंटे के बाद पानी पीना शुरू ये दो सूत्रों का ही परिणाम है कि सबके वजन पहले से आधे हो गए एक तो मेरा दोस्त है जिसको मैं कभी आपके सामने खड़ा कर सकता हूं 140 किलो का था वो और एक सवा साल हो गया लगभग अभी डेढ़ साल है अब 70 किलो का है बिना कोई दवा खाए बिना भोजन में कोई बदलाव के सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला फिर मैंने डॉक्टरों से बात की कि ये चक्कर क्या है तो उन्होंने कहा बात सीधी सी यह है कि जो लार है ना यह दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है आपने जानवरों को देखा होगा उनको कभी भी कोई चोट लगे तो वो अपने लार से ही ठीक कर लेते हैं चाट चाट के क्योंकि उसमें मेडिसिन है तो मनुष्य की लार में भी है अब वो ये कहते हैं कि भारत के वो मनुष्य या स्त्रियां और पुरुष बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं जो इस लार को अंदर ले नहीं जा पाते जैसे तंबाकू खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं उसको थूकते ही रहते हैं थूकते ही रहते गुटखा खाने वाले लोग मावा खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं थूकते ही रहते तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज को थूक रहे हैं जिसको बनाने के लिए भगवान ने एक लाख ग्रंथियां आपके मुंह में दी हैं आप जानते हैं ये लार पैदा होने में एक लाख ग्रंथियों का काम होता है एक लाख ग्रंथियां हैं जो रात दिन आपके लिए लार बनाती हैं और आप गुटका खा खा के उसको थूकते रहते हैं तो सड़क तो खराब करते ही हैं अपने को उससे ज्यादा खराब करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप में से कोई लार थूकने वाला हो थूकने वाला आदमी यह तो बागवत जी की डिक्शनरी में नहीं है वो कहते हैं कि एक ही कंडीशन में आप कुछ थूक सकते हैं जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो तभी बस उसके अलावा दूसरी कोई कंडीशन नहीं कि आप थूकें तो यहां तो बिना कफ बढ़े हुए तंबाकू खा खा के गुटका खा खा के थूक रहे तो ये थूकना नुकसानदायक है गुटखा तो नुकसानदायक है ही तंबाकू तो और भी नुकसानदायक है उससे भी ज्यादा थूकना तो मत थूकिए तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं तो पान खाने के लिए नियम बताया बहुत माइक्रो लेवल पर कैलकुलेशन है बागवट जी वो कहते हैं कि पान खाओ तो कत्था मत लगाओ बिना कत्थे का पान खाओ थूकने की गरज ही नहीं क्योंकि जो भी खाओगे वो चूना है कैल्शियम है तो अंदर जाएगा और वो कैल्शियम क्या क्या अद्भुत काम करेगा वो कल बताने वाला हूं मैं तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है कत्था है तो थूकना पड़ेगा कत्थे बिना ही पान खाओ मैंने हमारे पुराने पूर्वज और बुजुर्ग जो तंबाकू का नहीं कत्थे का नहीं सिर्फ चूना लगा के जो पान खाते हैं वो बागवट के चेले सब के सब शिष्य उनके तो वो कहते हैं पान भी खाना तो थूकना नहीं है जो मुंह में लार के साथ पान है वो अंदर ही जाए क्योंकि पान और चूना दोनों ही मेडिसिन है एक वातनाशक है और दूसरा पित्तनाशक है और कफ का भी नाश करता है पान तो पित्त और कफ दोनों का नाश करता है और चूना वात का नाश करता है तो वो कहते हैं कि पित्त और कफ का नाश कर दिया पान ने चूने ने कर दिया वात का तो वात पित्त कफ तीनों ही संतुलित हैं। तो पान खा के तो जिंदगी भर निरोगी रह सकते हैं। ये है तो आपको पानी पीना है घुट भर के ताकि ज्यादा लार अंदर जाए और पानी को बच्चों की तरह से मुंह में घुमाइए जैसे बच्चे अक्सर करते हैं ना वो बहुत अच्छी क्रिया है ठीक है अब आगे चलता हूं आगे का एक सूत्र है बागभट्ट जी का कि पानी कभी भी पिए तो ठंडा ना पिए पेट को दुरुस्त रखने के लिए ही है ये सारे सूत्र आज जो मैं कह रहा हूं पानी जब भी पिए तो ठंडा ना पिए कैसा पानी पिए जी तो वो कहते हैं कि आपके शरीर का तापमान देखें उसके अनुसार के तापमान का ही पानी पिए माने शरीर के तापमान के बराबर का पानी पिए माने गुनगुना पानी पिए गुनगुना शब्द है एक शब्द है कोम्ब कोमट शब्द गुजराती है नहीं मराठी है शायद हां गुनगुना पानी पिए नव पानी कहते हैं राजस्थान में नवसे हल्का गरम, हल्का गरम गुनगुना पानी पिएं, कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के ऊपर ना हो ऐसा पानी पिएं। तो अब आपका शरीर का तापमान है 37 डिग्री तो 37 डिग्री अगर आप पानी को लेकर जाएंगे तो वो गुनगुना ही होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर रहता है बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहता है तो ऐसा पानी पिए गुनगुना ही पानी पिए क्यों अभी मन में प्रश्न आएगा क्यों हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का पानी पीते हैं बर्फ डाला हुआ पानी पीते हैं तो बागवती जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, और आधुनिक विज्ञान का इसमें मैं जोड़कर आपको समझाता हूं आप अगर ठंडा पानी पी रहे कल्पना करिए तो पानी क्या करेगा पेट में जाएगा सीधा सीधा और पेट को ठंडा बनाएगा जिसका जैसा गुण है वही तो करेगा ना बर्फ का गुण है ठंडा करने का तो बर्फ डालकर पानी में आप पी रहे हैं तो बर्फ का गुण वो पानी में आ गया अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा अगर पानी ने पेट को ठंडा किया तो अगर पेट ठंडा हो गया पानी के असर में तो शरीर ठंडा हो जाएगा क्योंकि शरीर के सारे ऑर्गन पेट से ही जुड़े हुए हैं। चाहे वो आपका हार्ट हो चाहे किडनी हो चाहे लीवर हो और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जय राम जी की जाइए यमराज के पास यहां फिर आपके लिए कुछ नहीं है तो पानी अगर पेट में गया और उसने पेट को ठंडा कर दिया तो आप ठंडे हुए आप ठंडे हुए तो मर जाएंगे मृत्यु आएगी तो कभी भी ठंडा पानी ना पिए एक विश्लेषण दूसरा विश्लेषण कि अगर पानी आपने ठंडा पिया और आपका पेट जीवित है जीवित होने से मतलब फंक्शनल है काम अच्छे से कर रहा है तो तुरंत पेट उस पानी को गर्म करने पर लगेगा आपका जो जठर स्थान है ना वो तुरंत उस पानी को गर्म करने पर लगेगा तो पानी को गर्म करने के लिए उसको अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और अतिरिक्त ऊर्जा उसको रक्त में से आएगी तो शरीर के सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा थोड़ी देर के लिए शरीर के सारे हिस्सों का रक्त जो पेट की तरफ गया है उसने बाकी हिस्सों में रक्त की कमी कर दी मान लीजिए हृदय का रक्त तो पेट में चला गया ब्रेन का रक्त तो पेट में आ गया क्योंकि ब्रेन का सबसे पहले आता है क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है ना काम करता है तो ब्रेन का सबसे पहले आता है हृदय का उसके बाद आता है दूसरे अंगों का रक्त सब पेट की तरफ गया तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आई और ये कमी हर समय ऐसे ही आती रहे आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे ऐसे ही कमी आती रहे पीते रहे कमी आती रहे तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई कम हुई और वो अंगों ने काम करना बंद किया तो ब्रेन हेमरेज हो गया वो अंगों ने काम करना बंद किया तो पैरालिस हो गया वो अंगों ने काम करना बंद किया तो हार्ट अटैक हो गया तो ये सारी बीमारियों को क्यों बुलाते हैं ठंडा पानी पीके? माने ठंडा पानी ना पिए बागवट जी का मैंने मेरे जीवन में भी देखा दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं अमेरिका में यूरोप में ज्यादा लोग चिल्ड वाटर पीते हैं पानी को फ्रिज में रखते हैं और वो रखा रहता है चार पांच दिन खूब ठंडा हो जाता है फिर ऊपर से बर्फ डालते हैं फिर पीते हैं इतना ठंडा पानी पीते हैं। परिणाम क्या देखा है मैंने मैंने उन लोगों को देखा जो चिल्ड वाटर पीते हैं वो सवेरे सवेरे अगर संडास घर में गए टॉयलेट में तो एक एक घंटे बाहर नहीं निकलते कभी कभी तो दो दो घंटे नहीं निकलते बैठे ही रहते अंदर उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे दो घंटे टॉयलेट रूम में कहते हैं जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे मैगजीन पढ़ रहे थे क्यों पढ़ रहे थे टॉयलेट रूम तो न्यूज़पेपर के लिए बनाया नहीं है तो कहते हैं टॉयलेट आती ही नहीं मने स्टूल पास होता ही नहीं संडास होती ही नहीं उतरती ही नहीं तो क्या करें और वो बेचारे वहां बैठे बैठे कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि आह तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, फिर भी नहीं आती फिर वो गाना गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी वो आती नहीं है और कभी कभी जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना तो एक गाना गाते हैं एक बार आजा, आजा, आजा, वो तब भी नहीं आती ये है समस्या माने में कहना ये चाहता हूं कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पिएंगे उनको एक बीमारी है वह है कॉन्स्टिपेशन कब्जियत कोष्ठब्धता बद्ध, बद्ध कोष्ठ होना कॉन्स्टिपेशन का मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है ना लार्ज इंटेस्टाइन वो एकदम ऐसी संकुचित हो गई ऐसे रहना चाहिए उसको वो हो गई संकुचित ये ठंडे पानी का असर है तो अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी हो गई तो आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी इसलिए कभी भी ठंडा पानी ना पिए अब परसों एक बात मैंने कही थी कि फ्रिज का रखा कुछ ना खाएं तो ये पानी भी उसी का हिस्सा है फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिए बर्फ डाला हुआ पानी ना पिए आइसक्रीम कभी भी ना खाएं क्योंकि वो भी ठंडी है और मैं आपको एक विनम्रता पूर्वक कह देता हूं वो बात वैसे आगे आएगी बागवट जी कहते हैं कि दो विरुद्ध चीजें एक साथ ना खाएं कभी भी तो गर्म भोजन और ठंडी आइसक्रीम कभी ना खाएं अक्सर मैं शादियों में बरातों में जाता हूं तो वहां मैंने देखा है कि भोजन गर्मा गर्म कराएंगे अंत में आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे सर्वनाश बुला बुला के हमारा सत्यानाश करते हैं इन्विटेशन देकर बुलाएंगे आओ हमारे यहां मेहमान बनकर तो पहले गर्म खाना खाओ पीछे से ठंडी आइसक्रीम खाओ ना मरो तो जल्दी मर जाओ ऐसा आजकल आतिथ्य इस देश में चल रहा है पहले कहते थे अतिथि देवो भवे अभी अतिथि दुश्मन भव तो ये जो ठंडे होने की बात है ये यहीं पर मैंने आपको जोड़ दी है वैसे ये कल भी आने वाली है परसों सॉरी तो आपके जीवन में ये नियम बहुत ध्यान से पालन करें सूत्र पालन करें कि पानी हमेशा घूट घूट पिए ठंडा पानी कभी न पिए भोजन के डेढ़ घंटे के बाद पानी पिए अभी चौथा सूत्र आज का आखिरी सूत्र बागवट जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है दिन का जीवन आपका शुरू होता है माने आप जब सोकर उठते तभी से आपका दिन शुरू होता है तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए दिन की शुरुआत शुरु में सबसे पहले पानी पिए माने सुबह उठते ही पानी पिए यह है मतलब कहने का दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए मैंने सुबह उठते ही पानी पिए आयुर्वेद के विभिन्न चिकित्सकों ने चिकित और वैद्यों ने इसको कहा ऊषा पान करें ऊषा पान माने सुबह उठते ही पानी पीना सबसे पहले पानी पीना दांत धोए बिना पानी पीना मुंह धोए बिना पानी पीना कुल्ला किए बिना पानी पीना अगर आप सुबह उठते ही बिना मुंह धोए पानी नहीं पी सकते तो रात को कुल्ला करके सोइए दांत साफ करके सोइए दंत करके सोइए दातुन करके सोइए उठते ही पानी पीजिए। क्यों कारण पूछिए कारण उसका यह है कि रात भर जब आप सो रहे थे तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शिथिल हो जाती हैं लेकिन ये लार बनने की क्रिया ज्यादा शिथिल नहीं होती ये चालू रहती है तो रात भर आपने लार बनाई है मुंह में जगह जगह जमा है वो अंदर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेशकीमती है बागवत जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की जो लार होती है वो बाकी 24 घंटों में सबसे ज्यादा कीमती है तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए इसलिए बिना कुला के पानी पीने का नियम है इसी को ऊषा कहा जाता है तो सुबह उठते ही पानी पिए कितना पिए जी तो उन्होंने 1 से सवा लीटर का कैलकुलेशन दिया वयस्कों के लिए वयस्क माने 18 से 60 साल 1 से सवा लीटर और 18 से नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए 4 लीटर माने साढ़े सात ग्राम और 60 के ऊपर वालों के लिए भी साढ़े सात ग्राम 750 ग्राम सात ग्राम माने कम से कम दो गिलास बुजुर्गों के लिए दो गिलास बच्चों के लिए और तीन गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए कम से कम इतना पानी पिए पी पीने का तरीका मैंने बता दिया वो घूट घूट -गुड, सिप सिप करके ही पीना है मुंह में घुमा घुमा के पानी पीना है जी ने ये जो कहा ना सुबह की लार बहुत कीमती होती है, मैंने इस पर थोड़े कुछ की है पिछले एक, एक आध साल बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है और डायबिटीज की कंडीशन में आप जानते हैं कि कोई घाव हो जाए घाव तो जल्दी भरता नहीं तो मेरे पास ऐसे कुछ आठ दस पेशेंट है जिनको ऐसी ही कंडीशन है डायबिटीज होने के कारण शरीर में फुंसी हो गई फोड़ा हो गया घाव बढ़ गया वो भरता नहीं मैंने उनको दवाएं बंद किया होम्योपैथी का फिर मैंने कहा भैया बागवट जी ने कहा कि सुबह की लार बहुत कीमती है तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो लार है ना उसको लगाओ तुम्हारे घाव पे और आप देखेंगे चमत्कार पंद्रह से बीस दिन में घाव भरना शुरू तीन महीने में बिल्कुल बराबर एक तो मेरे पास गैंग्रीन का पेशेंट है गैंग्रीन हुआ डॉक्टर कहता था पैर काटना ही पड़ेगा इसका कुछ होता नहीं अभी और कोई उसने बिचारी ने साल भर लार लगा लगा के ही अपना ठीक कर लिया तब मेरे समझ में आया कि जानवर हमसे ज्यादा होशियार चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर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 पहला सूत्र मैंने बताया था भोजनांत विषमवारी भोजन के अंत में पानी न पिए लगभग डेढ़ घंटे के बाद पानी पिए दूसरा सूत्र मैंने बताया था पानी हमेशा घूट घूट भर के पिए सिप सिप करके पानी पिए तीसरा सूत्र बताया था कि ठंडा पानी कभी ना पिए हमेशा गुनगुना पानी पिए और चौथा सूत्र बताया था कि आप सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पिए ये चारों सूत्र बागभट जी ने कहा है पेट को दुरुस्त रखने के लिए सबसे आवश्यक है माने जिंदगी भर आपका पेट और आपकी जठर अग्नि काम करती रहे इसके लिए सबसे आवश्यक है ठीक है अब आपके प्रश्नों के लिए आधा घंटे का समय हाजी भाई आपने कहा कि उषा पान करना चाहिए उषा पान भी गुनगुना पानी होना चाहिए हाँ। देखिए उषा पान दूसरी बात पान हाँ। जो कहा आपने खाने के लिए तो पान के साथ क्या क्या लेना मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे दूं पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए बाघवट्ट जी ने पान खाने के लिए बताया है कि एक तो पान जो खाए वो ऐसा पान हो जिसका स्वाद कसैला हो कसैला कसैला स्वाद माने देशी पान सीधी सी बात है विलायती पान मत खाइए देशी पान खाइए तो स्वाद जितना कसैला होगा पान उतना अच्छा होगा और बागवट जी ने एक बहुत गहरी बात कही है जिसको मैं दो तीन दिन बाद वैसे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो चीज का रंग जितना ज्यादा गहरा हो जो प्रकृति की पैदा की गई वस्तु का रंग जितना ज्यादा गहरा हो वो उतनी ही बड़ी औषधि है जैसे देशी पान ज्यादा गहरा हरे रंग का होता है और विलायती पान हल्के हरे रंग का होता है तो बागवटी जी कहते हैं हल्के रंग की चीजें मत खाइए गहरे रंग की चीजें खाइए तो गहरे रंग वाला पान खाइए गहरे रंग की जो भी चीजें हैं भरपेट खाइए है। जैसे बैंगन है गहरे रंग का जामुन है गहरे रंग का टमाटर है गहरे रंग का ये सब एंटी कैंसरस है एंटी डायबिटिक है एंटी कैंसरस है एंटी अस्थामेटिक है इनकी क्वालिटीज आज की विज्ञान ने भी प्रूफ किया है आज का विज्ञान ये कहता है कि जो भी रंग है किसी भी वस्तु में वो भगवान का दिया हुआ कोई ना कोई ऐसा रस और एंजाइम है जो आपको गंभीर बीमारियों से बचाता है तो वो कहते हैं गहरे रंग का पान खाइए माने कसैला उसमें ही स्वाद होगा तो गहरा पान खाइए उसमें क्या मिलाए उसमें सबसे ज्यादा चूना तो कितना चूना मिलाए तो कहते हैं कि एक पान में एक ग्राम से ज्यादा चूना नहीं मिला कभी भी एक ग्राम एक ग्राम आप समझते हैं इतना होता है चने का दाना होता है ना आधा तोड़ो और उसका आधा कर लो इतना एक ग्राम होता है चने का दाना आधा तोड़ो तो दो हिस्से हुए ये दो हिस्से के चार कर दो और वो एक हिस्सा जो है वो एक ग्राम तो उतना आप चूना लगाइए उस पर फिर चूने के साथ क्या खाएं आप उसमें सौंफ खाएं सौंफ सौंफ का नियम उन्होंने बताया सौंफ खाएं दूसरा कहते हैं कि इसमें थोड़ी अजवाइन डालें अजवाइन दो चार दाने ज्यादा नहीं और आ, वो कहते हैं लवंग डालें लवंग माने लौंग और कहते हैं बड़ी इलायची और वो कहते हैं कि गुलाब के फूल का रस मतलब गुलकंद जिसको आप कहते हैं ये चीजें उन्होंने बोली हैं पान में नियमित रूप से खाने के लिए अब इसमें उन्होंने जो बोली नहीं है वो बात ध्यान रखिए सुपारी कहीं नहीं कहा कत्था कहीं नहीं कहा तुम्हारे सुपारी और कत्था छोड़कर ही पान खाएं ठीक है तो पान में क्या खाएं दूसरा इन्होंने जो आपने पूछा कि सुबह का जो ऊषा पान का पानी है वो भी गुनगुना होना चाहिए बागवट्टी जी कहते हैं जरूर गुनगुना होना चाहिए जरूर गुनगुना वो एक ही कंडीशन में कहते हैं कि अगर आप तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी सुबह पी रहे हैं तो उसको गुनगुना करने की जरूरत नहीं है बाकी सभी पानी को गुनगुना करके ही पीना चाहिए क्यों ये जो तावे के बर्तन में रखा हुआ पानी है उसमें वही क्वालिटी है जो गुनगुने पानी में है इसलिए पात्र के पानी को सुबह गर्म करने की जरूरत नहीं रात में आपने भर के रखा सुबह उठकर पी लिया बाकी कोई भी पानी स्टील के बर्तन वाला है तो गुनगुना करिए आप मिट्टी के घड़े का पानी है तो गुनगुना करिए और आपके पास क्या होता है पानी भरने के लिए और तीसरा कोई एल्युमिनियम में तो पानी कभी मत रखिए प्लास्टिक में पानी कभी मत रखिए स्टील वेसल्स में है तो गुनगुना करके ही पीजिए स्टील वेसल मैंने स्टेनलेस स्टील के वेसल में पानी है तो गुनगुना ही पीजिए मिट्टी के बर्तन का पानी है तो गुनगुना ही पीजिए ताम्र पात्र एक उन्होंने कहा कि जिसके पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं सीधे पी सकते आप बोलेंगे जी क्या रोज दिन भर ताम्रपात्र का पानी पी सकते हैं तो जरूर पी सकते हैं तीन महीने इसके आगे नहीं ये आप जरा सोचिए ध्यान से वो ये कहते हैं तीन महीने आप पी सकते हैं लगातार पात्र का पानी फिर बीच में पंद्रह बीस दिन का ब्रेक दे दीजिए फिर तीन महीने पी सकते हैं फिर पंद्रह बीस दिन का ब्रेक दे दीजिए फिर तीन महीने पी सकते हैं ये ब्रेक दे देकर पी सकते हैं लगातार पिएंगे तो तांबे की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो जाएंगी हां सुबह तो लगातार पी सकते हैं सुबह की तो कोई बात नहीं ये पूरे दिन की बात हो रही है कोई लोग ऐसे हैं कि पूरे दिन ही तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं तो बागवटी जी ये कहते हैं कि तीन महीने लगातार पीजिए पूरे दिन फिर उसके बाद पंद्रह बीस दिन ब्रेक दे दीजिए पंद्रह बीस दिन को दूसरा पानी पी फिर आप वापस तीन महीने कर सकते हैं फिर ब्रेक दे दीजिए फिर तो चौबीस घंटे वाले जो लोग हैं ताम्रपात्र का पानी पीने वाले उनके लिए ये नियम है सुबह का तो ताम्रपात्र का ही सबसे अच्छा है जी वजन तो के बाद जो रस और मठा पीने के बजाय तो हाँ बहुत अच्छा सवाल है बहुत बहुत अच्छा सवाल देखिए इस सवाल को मैं और थोड़ा विकसित करूं मैं इंतजार कर रहा था कोई पूछे तो मैं बताऊं ये सवाल कुछ इस तरह का है कि मठा है ना उसमें पानी ही है आप जानते हैं शायद उसमें नब्बे तक पानी है दही तो सिर्फ दस होता है और जूस पी रहे हैं उसमें भी पानी ही है और दूध पी रहे हैं उसमें भी पानी है अब बाघवट्टी जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि खाने के बाद पानी मत पियो और दूसरी तरफ कह रहे हैं मट्ठा जरूर पियो दूध जरूर पियो और फल का रस पियो तो उसमें तो पानी ही है तो क्या वो पानी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा प्रश्न ये है ये पूरा नहीं पूछ पाए मैंने पूरा कर दिया तो क्या वो पानी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा इसका बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन बाघवट्टी जी करते हैं वो ये कहते हैं कि पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं ये बात ध्यान से समझिए पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं है पानी को जिस पात्र में रखा है या जिसमें मिलाया है उसी का गुण वो धारण करता आपने एक पुराना गाना सुना है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा फिर आगे है जिसमें मिला दो उस जैसा तो पानी का रंग गुण और धर्म तीनों ही वही होते हैं वो जहां मिल गया तो आपने पानी को मिलाया दही में तो अब वो पानी का गुण नहीं है अब वो दही का गुण धारण करेगा पानी को आपने मिलाया जूस में माने फल में तो फल के जो गुण हैं वो पानी में आ जाएंगे और पानी है दूध में तो दूध के सारे गुण वो धारण कर लेगा तो पानी अगर सीधा पी रहे हैं इंडिपेंडेंट तब उसके अपने गुण धर्म होते हैं लेकिन मिलाया हुआ पानी जब भी किसी वस्तु के साथ आप पिएंगे तो उस वस्तु का गुण पानी में आएगा इसलिए मट्ठा पीने को खुली छूट है पेट भर के पीजिए दूध पीने को खुली छूट है पेट भर के पीजिए जूस पीने को भी खुली छूट है सादा पानी मत पीजिए अब दही का गुण क्या है अटग्नि को प्रदीप्त करने का गुण है दही में क्योंकि जो वस्तु में भी चिकनाई आ गई चिकनाई समझते हैं आप फैट दही में भरपूर चिकनाई है दूध से ज्यादा चिकनाई दही में है दही से ज्यादा चिकनाई मक्खन में है और सबसे ज्यादा चिकनाई घी में तो भागवट जी कहते हैं कि जिस वस्तु में भी चिकनाई है वह अग्नि को और भड़काएगी आप जो है ना घी डालते हैं यज्ञ में तो अग्नि भड़कती है कि नहीं ऐसे ही पेट में घी खाएंगे दही खाएंगे दूध पिएंगे तो अग्नि और प्रदीप्त होती है माने खाने को और जल्दी से पचाएगी खाली पानी अग्नि को शांत करता है लेकिन पानी किसी में मिलाया हुआ अग्नि को प्रदीप्त करेगा क्योंकि उसके गुण वस्तु के हिसाब से हो जाते हैं। जी राजीव भाई आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग कॉपी या चाय पीके और उसका ये सवा सत्यानाश रीजन बताऊंगा परसों क्योंकि ये परसों आने वाला है देखिए मैं बताता हूं आपको अभी बता दू कोशिश करूंगा शॉर्ट में बताऊं क्योंकि और प्रश्न के लिए उत्तर के लिए समय कभी भी कोई गर्म चीज आप जैसे ही खाते हैं कोई भी गर्म चीज चाय पिया या कॉफी पिया या गर्म दूध पिया या गर्म खाना खाया तो पेट फिर वही काम पर लग जाता है क्या काम है पेट का पहले ज्यादा गर्म वस्तु को पेट के तापमान पर लाता है पेट आपका पेट का तापमान वही है जो मुंह का है और बगल का तापमान मुंह का तापमान में थोड़ा अंतर रहता है लगभग एक से डेढ़ डिग्री तो पेट का तापमान लगभग उनतालीस से 40 डिग्री के आसपास है अब आपने 40 डिग्री से ऊपर की कोई वस्तु खाई जैसे चाय पी तो वो 40 से ऊपर की है कॉफी 40 से ऊपर की है तो तापमान अंदर जो है ना 55 डिग्री 60 डिग्री अगर चाय का है तो पेट उसको पहले चालीस डिग्री पर लाएगा और उसके लिए एंटी रिएक्शन होता है पानी को ठंडे से गर्म करेगा फिर गर्म से ठंडा तो ये काम में जब तक पेट लगा हुआ है तब तक आपने कोई ठंडी चीज खा ली जैसे उन्होंने कहा आइसक्रीम खा ली कॉफी के बाद आइसक्रीम खा ली अब कन्फ्यूजन वहां यह होता है कि क्या करें? वो पहले गर्म कॉफी को ठंडा करें या ये जो गर्म ठंडी आई, आइसक्रीम आई इसको गर्म करे तो फिर तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है ऐसा कंफ्यूजन जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी इसको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं गाड़ी चला रहे हैं और हर एक ही मिनट में आपको दो तीन गियर चेंज करने पड़े एक ही मिनट में टॉप गियर से फर्स्ट में आना पड़े फर्स्ट से आपको टॉप गियर में जाना पड़े तो कैसे चलेगी गाड़ी झटका देगी तकलीफ देगी ऐसे ही पेट में है कि पेट का एक गियर पड़ा हुआ है वो गरम कॉफी को ठंडा करने में लगा हुआ है तब तक आपने आइसक्रीम खाके अब पेट को गियर चेंज करना पड़ेगा तुरंत तो इसमें हो जाएगी समस्या इसलिए कॉफी चाय के बाद ठंडी आइसक्रीम कभी भी ना खाएं और ठंडी आइसक्रीम के बाद चाय कॉफी कभी भी ना पिए गरम भोजन के साथ कभी भी आइसक्रीम और बर्फ आदि ना खाएं और बर्फ आदि के साथ गरम भोजन ना करें आप जी आपने पानी पीने का तरीका बताया कि की स्टिप बाना क्या उसका भी कोई तरीका है कि खडे घड़े, घड़े पानी पीना या हाँ बहुत अच्छा सवाल है ये मैं कल बात करूँ क्योंकि कल वो सूत्र आने ही वाला है जी देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है दूध को बागवट जी ने बोला है शाम को ही पीना है अब इनका प्रश्न यह है कि हम सुबह चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं तो दूध उसमें होता ही है तो क्या करें बागवट जी के किसी भी शब्दकोश में चाय भी नहीं है कॉफी भी नहीं क्योंकि बागवटी जी साढ़े साल पहले हुए चाय कॉफी तो ढाई साल पुरानी है ज्यादा से ज्यादा चार साल पुरानी तो चाय कॉफी के बारे में उनका पूरा शास्त्र मौन है मने कहीं एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जहां चाय और कॉफी का जिक्र आता है हां काढ़े का जिक्र उन्होंने किया काढ़ा आप समझते हैं जो रोज़ आप यहां पी रहे काढ़े का जिक्र उन्होंने किया है वो ये कहते हैं कि जो काढ़ा आपके वात को कम करे आपके पित्त को कम करे और कफ को कम करे ऐसा कोई भी काढ़ा दूध के साथ मिलाकर सुबह पिया जा सकता है कोई भी काढ़ा जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं वो अर्जुन की छाल का काढ़ा है अर्जुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं बात को सबसे तेजी से कम करने वाला है शरीर की जो एसिडिटी होती है ना रक्त की एसिडिटी एक होती है पेट की एसिडिटी उससे भी ज्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी खून की अम्लता ही है जो हार्ट अटैक लाती है तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवट जी ने बताई है तो वो अर्जुन की छाल है तो आज आप काढ़ा पिएंगे अर्जुन की छाल का और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये कुछ ऐसा समय है दिसंबर जनवरी और नवंबर ये वात का ही समय है शरीर में वायु का प्रकोप ठंड के दिनों में ज्यादा होता है उस समय अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में बनाकर पिए तो आपके लिए औषधि है जी नहीं नहीं गरम गरम गरम क्योंकि वो औषधि है भोजन नहीं है भोजन और औषधि में अंतर बताया भोजन वो है जो 24 घंटे में आप नियमित रूप से आपके पेट की आवश्यकता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं। औषधि वो है जो थोड़े समय के लिए तात्कालिक प्रभाव के लिए आप पीएं। तो ये काढ़ा औषधि है सुबह के अगर समय नवंबर दिसंबर जनवरी ये तीन महीने हैं जो वात के महीने माने जाते हैं फिर गर्मियों के महीने पित्त के महीने आ जाते हैं फिर बारिश के महीने और उसके आगे थोड़ा महीना कफ का महीना आ जाता है तो ये वात पित्त कफ के महीने भी होते हैं जैसे शरीर है वैसे मही तो इस महीने के हिसाब से सुबह काढ़ा पी सकते हैं बात को दूर करने वाली औषधियों का दूध मिलाकर और गर्म काढ़ा सभी गर्म है ठंडा काढ़ा कोई है नहीं इस देश में बनता भी नहीं तो आप सुबह दूध पीना ही चाहते हैं तो काढ़े के रूप में पीजिए माने सुबह दूध पी नहीं है ना तो उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए तो दो फायदे होंगे भविष्य के लिए आपको हार्ट अटैक फ्री होने की गारंटी भविष्य के लिए और अब तक आपने जो कचरा खा लिया है इसके निकल जाने की गारंटी क्योंकि ये जो अर्जुन की छाल का पाउडर है रक्त को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है और कचरा रक्त में ही सबसे ज्यादा जमा होता है जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना वो कचरा ही है तो अब तक आपके रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है इसको निकालना है बाहर तो अर्जुन की छाल इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है और सौभाग्य की बात यह है कि चालीस रुपये किलो मिलती है क्या बात चालीस रुपये किलो 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो अर्जुन की छाल मिलती है और 150 रुपए किलो चाय मिलती है <laughs> और 1400 रुपए किलो कॉफी मिलती है और 20 रुपए किलो अर्जुन की छाल मिलती है तो कुछ तो होशियार बनिए मारवाड़ी बनिए कुछ तो अपने रक्त में लाइए मारवाड़ का राजस्थान का गुजरात का तो 20 रुपए किलो की अर्जुन की छाल नियमित रूप से आप पीजिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि आप सब अपने घर में तीन महीने ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी अभी तो दिसंबर पूरा तो निकल गया लेकिन जनवरी अभी बाकी है तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सवेरे अर्जुन की छाल का पाउडर दूध में डालकर पीते रहिए और अगले साल का याद रखिए नवंबर दिसंबर जनवरी तो यह तीन महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे साल भर का कचरा निकालता है और अगले सालों की गारंटी हार्ट अटैक फ्री क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए एक गिलास दूध तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर आधा चम्मच माने टी स्पून और इसमें अगर गुड़ मिलाएंगे तो बहुत अच्छा गुड़ गुड़ नहीं मिले तो एक गुड़ जैसी चीज आती है काकवी काकवी आप समझते हैं गुड़ को बनने से पहले की स्टेज है वो तरल गुड़ होता है तरल गुड़ लिक्विड फॉर्म का गुड़ वो काकवी कहलाता है तो या तो काकवी या तो गुड़ नहीं मिले तो खांड खांड आप समझते हैं और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा शक्कर नहीं क्योंकि बागवट्टी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है क्योंकि शुगर बनती नहीं थी साढ़े तीन हजार साल पहले गुड़ बनता था काकवी बनती थी खांड बनती थी बूरा बनता था चीनी बनना दो सौ साल से शुरू हुआ है जी जी मिश्री बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने कहा मुझे भूल गया मैं आपसे पहले ही कहना चाहता था मिश्री मिठाइयों में मिश्री सबसे ऊंचे स्थान पर है गुड़ से भी ऊंची है मिश्री तो मिश्री मिले शुद्ध तो वो डालिए आपके अर्जुन की छाल और दूध के काढ़े में नहीं तो गुड़ डालिए नहीं तो काकवी डालिए नहीं तो खांड डालिए अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डालिए और बूरा वो वाला जो राजस्थान में बनता है बिहार में बनता है उत्तर प्रदेश में यहां का नहीं चीनी को पीस के बूरा वो चीनी ही है बूरा नहीं सोंठ है तो बहुत अच्छा है सोठ जो है अर्जुन छाल सोठ अगर मिला के उपयोग करे तो सर्वोत्तम बातनाशक काढ़ा होता सर्वोत्तम अर्जुन छाल और सोंठ दोनों का ही गुण है वात को खत्म करने का तो वात के रोगी तो जरूर पिए हैं इसको और वात के रोग क्या क्या है आप जानते हैं कल और परसों में और विस्तार से बताने वाला हूं और किताबों में तो पूरी लिस्ट है वात के रोग क्या पित्त के क्या कफ के क्या ये घुटने का दर्द कमर का दर्द कंधे का दर्द हार्ट अटैक डायबिटीज ये सब बात के रोग है कहा जाता है कि दाल और दही साथ में नहीं लेना चाहिए बहुत जन कहते हैं तो हम दाल चावल खा लेते हैं और उसके बाद अगर खाने के बाद चाच पी लेंगे तो क्या वो सही रहेगा दाल चावल के साथ छाछ दाल चावल खा लिया मैंने खाने में उसके बाद खाने के बाद चाच पीना चाहिए देखिए इसमें सूत्र ऐसा है मैं आगे बताऊंगा ये थोड़ा आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी भी है जैन अगर आप में से कोई है तो मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे दुई दल दुई दल समस्ते? एक दल के जिसके दुई के साथ दही का निषेध है बागवट्टी जी ने भी कहा है महावीर स्वामी ने भी कहा है गौतम ऋषि ने भी कहा सबने कहा द्विदल के साथ दही का निषेध है तो अब इनका प्रश्न है कि हमने तो दाल चावल खाया चावल तो ठीक है दाल तो द्विदल ही है अरेर की खाएं मूंग की खाएं मसूर की खाएं तो द्विदल है तो द्विदल के साथ दही कैसा तो उसके लिए बागवट्टी जी कहते हैं कि कभी भी द्विदल के साथ अगर दही खाएं तो अच्छा है ना खाएं लेकिन खा रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखें कि दही की तासीर बदलें और उसकी तासीर को बदलकर जैसी दाल है वैसी तासीर करें माने दही का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं वैसे तो है और ज्यादा बढ़ा तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है आपके रसोई में रसोई में तीन चीजें ऐसी हैं जो दही की तासीर को तुरंत बदलती हैं एक तो है जीरा जीरा दूसरा है सेंधा या काला नमक सेंधा या काला ये जो आज नमक आ रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आयोडीन युक्त नमक नहीं सेंधा नमक या काला नमक तीसरी है अजवाइन तो मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर आप ताक पी रहे हैं दाल चावल के साथ तो अजवाइन का जीरे का बघार ले लें और थोड़ा सेंधा नमक डाल लें फिर पी लें अजवाइन जीरे का बघार लेकर बघार लेना तो आप समझते हैं ना बघार शब्द तो, तो बघार ले लें अजवाइन जीरे का और थोड़ा सेंधा नमक फिर ताक पिए माने मज्जे पिए माने मट्ठा पिए अदरक अदरक की जगह सूठ दही में कभी भी अदरक की उपयोग नहीं होता सूंठ उपयोग होता है अदरक और सूट में थोड़ा अंतर है सूठ तो अदरक से ही आता है लेकिन सूट का गुण अदरक से ज्यादा है फ्रूट्स खा सकते हैं भरपेट वैसे फ्रूट्स का बागवती जी कहते हैं सुबह खाएं खाली पेट तो सबसे अच्छा माने नाश्ता ही फ्रूट का करें जूस भी पीना है तो फ्रूट का पिए तो सुबह का समय फ्रूट्स के लिए सबसे अच्छा है लेकिन बाकी समय में भी आप फ्रूट्स कभी भी खा सकते हैं जो प्रकृति के द्वारा पकाया गया प्रकृति के द्वारा पकाया गया माने कैल्शियम कार्बाइड मिला के नहीं पकाया गया हाँ बिल्कुल छात्र शरीर के लिए ठंडा करता तो बच्चों को भी दे सकते हैं दे सकते हैं जी सकते हैं बिल्कुल अजवाइन डाल के बच्चों को तीन महीने के बच्चे को अजवाइन की छाछ दी जा सकती है और अजवाइन पानी पानी जो आपने कहा थोड़ा गुनगुना पीना चाहिए हर मौसम में पी सकते हैं गर्मी के मौसम में भी गर्मी के मौसम में थोड़ा इसके लिए आप छूट ले सकते हैं आप चूंकि मद्रास में रहते हैं इसलिए छूट ले सकते हैं गर्मी के दिनों में सवेरे का पानी तो गुनगुना ही रखिए बाकी दिन का पानी अगर आप पिए तो मिट्टी के बर्तन का भी पी सकते हैं सनबर्न सनबर्न के लिए लार बहुत अच्छी है देखिए आप में से किसी भी माता या बहन को डार्क सर्किल की समस्या हो आंखों के नीचे काले काले घेरे हैं नियमित रूप से सुबह उठकर अपने लार की मालिश करते रहिए आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे फेयर एंड लवली से ज्यादा प्रभावी है <laughs> मटकी का जो पानी होता है गर्मियों में राजस्थान में ठंडी से ठंडी मटकी ला हम पीते हैं तो इतना ठंडा पानी पिए या नहीं जो मिट्टी के घड़े का पानी है वो रूम तापमान से थोड़ा ही कम है जैसे रूम टेम्परेचर पच्चीस डिग्री होगा तो मिट्टी के घड़े का पानी तेईस डिग्री तक होगा तो ज्यादा ठंडा नहीं है ये जो फ्रिज का पानी है ये चार डिग्री का होगा तीन डिग्री का होगा ये बहुत ठंडा है